संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व अभिमन्यु उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत का वध संजय ने कहा राजन इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते बीतते जब अनेकों बाकुरे वीरों का भीषण श्रंगार हो गया तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख कृतवर्मा कृप शल्य और विमंशति पितामह भीष्म के पास चले आए इन पाँच अतिथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ जी और उन पांचों महारथियों के सामने आकर डट गया उसने एक पहले बाढ़ से भीष्मी की के चिन्ह वाले ध्वजा काट दी और फिर उन सब के साथ संग्राम छेड़ दिया उसने कृतमर्मा को एक शल को पांच और पितामा को नौ बाणों से बीच दिया फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाढ़ से दुर्मुख के सारथी का सिर धड से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य करते हुए उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्तलाग हो देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए तथा तो भीषमादी महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा फिर कृतवर्मा कृप और सल्य ने भी अभिमन्यु को बाणों से बिंध दिया परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन पांचों अतिरथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर कर भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए वह भीषण सिंह करने लगा राजन फिर महाबली विष्ण जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्यास प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाढ़ छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ तब विराट द्रुपद भीम द्रुपकी और पांच राजकुमार ये पांडव पक्ष के महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शांत भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के तीन और सातकी के नौ बाण मारे तथा एक बाण से भीम की ध्वजा काट डाली तब भीमसेन ने तीन बाणों से भीष्म को एक से कृपाचार्य को और आठ बाणों से कृतमर्मा को बिंद दिया राजा विराट के पुत्र उत्तल ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से सल्ले पर धावा किया हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देखकर कर मद्रराज सल्ले ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए सल्ले ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी उसने उत्तर का कवच फट गया उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और वह अचेत होकर हाथी से नीचे गिर पड़ा फिर सल्ले तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सुड़ काट दी जिससे वह भयंकर चित्कार करता मर गया यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए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 रुकमर कम्बोजनरे सुदक्षिण विन्द अनविंद और जयद्रथ ये सातों वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे सेनापति श्वेत ने सात बाणों से उन सातों के धनुष काट डाले उन्होंने आधे निविष में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर सात बाढ़ छोड़े किंतु महामना श्वेत ने सात बाढ़ छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिए तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषंश गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा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 इसके पश्चात उन्हें बाणों से आच्छादित कर स्वयं सल्ल के रथ की ओर चला इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा तब सेनापति श्वेत को सल्ल की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया बस बड़ी बड़ा ही घोर और रोमांचकार युद्ध होने लगा तब पितामा भी अभिमन्यु भीमसेन सातकी के केके राजकुमार धित्राष्ट्र धृष्ठुम्न द्रुपद और चेदी तथा देश मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे राजा धित्राष्ट्र ने पूछा संजय जब राजकुमार श्वेत सल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव पांडव और शांतनु नंदन भिष्म जी ने क्या किया यह मुझे बताओ संजय ने कहा राजन उस समय लाखों छत्रीवीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे उन्होंने पितामा भिष्म के रथ को घेर लिया बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा भीष्मी ने मार का, काट बचाकर कर अनेकों रथों को सूना कर दिया उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पहने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया इससे से महाराज के दर्शन कर सका हूँ इस भीषण कटाकटी के समय एकमात्र भीष्मी ही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 श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा इस प्रकार आपकी सेना को तितर बितर करके वह फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया फिर वे दोनों वीर इंद्र और मित्रासुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए नौ बाढ़ छोड़कर भीष्म जी के धनुष के दस टुकड़े कर दिए और एक बाढ़ से उसकी ध्वजा काट डाली यह देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे में पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो देखो ऐसा न हो हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथ से मारे जाए यह बात मैं तुमसे खोल कह रहा हूं राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरी सेना को साथ लेकर विष्ण जी की रक्षा करने लगे बाल्क कृतवर्मा शल शल्य जलसंध विकर्ण चित्रसेन और विभिन्न ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से विष्ण जी की चारों ओर से घेरकर कर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भिष्म जी का धनुष काट दिया तब भीष्मी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बिंद डाला इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में आकर सबके देखते देखते अनेकों लोहे के बाणों से बीध कर भिष्म जी को व्याकुल कर दिया इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा श्वेत के बाणों से घायल होकर भिष्म जी को पीछे हटे देखकर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 खेत को रथिन देकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पहने बाणों की बौछार की तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर कर एक कालदंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े हो मेरा परक्रम देखो ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया उस भीषण शक्ति को आती देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए उन्हें आठ नौ बाढ़ मारकर उसे बीच ही में काट दिया यह देखकर आपकी ओर के सब लोग जय जयकार करने लगे तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा भीष्म जी ने देखा कि उसके वेग को रोक नहीं रोका नहीं जा सकता अत वे उसका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ सारथी धजा और घोड़ों के सहित चूर चूर हो गया भीष्म जी को रथकर सल्य आदि दूसरे रथ ही दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए की ओर बढ़े उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई महा भीष्म शीघ्र इसे मारने का उपाय करो विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया उस समय श्वेत को रथिन देखकर सात सेन द्रुपद द्रुप राजकुमार केतु और एक साथ ही अपने रथ लेकर चले किंतु द्रोणाचार्य कृपाचार्य और सल्ल के सहित विष्णु जी ने उन्हें रोक दिया उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर विष्णु जी का धनुष काट डाला विष्णु जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को साठ अभिमन्यु को तीन सातिकी को सौ धृष्ट को बीस और केके राज को केक मार कर रोक दिया फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा वह बाण श्वेत के कवच को फोड़ उसकी छाती में घुस गया और फिर बिजली के समान चमक पृथ्वी में प्रवेश कर गया इस प्रकार उसने श्वेत का प्रारंभ कर दिया उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के छत्री लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरों लोग बड़े प्रसन्न हुए दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर उधर नाचने लगा